संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसुद्ध है रोहित कुमार हैप्पी की कविता कब लोगे अवतार हमारी धरती पर फैला है अंधकार हमारी धरती पर हर जन है लाचार हमारी धरती पर हे देव धरा है पूछ, है पूछ रही कब लोगे अवतार हमारी धरती पर? पर तुम तो तुम कहते थे धर्म की हानि होगी जब जब हर लोगे, लोगे तुम पाप धरा के आओगे तुम तब तब जरा सुनो कि त्राही त्राही चारों ओर से होती है कब लोगे अवतार हमारी धरती पर सीता झेल रही संताप रोके रुके नहीं है पाप हानि धर्म की होती है कब लोगे अवतार हमारी धरती पर द्रौपदी कलयुग में लाचार तुम्हें क्यों सुनती नहीं पुकार दुर्योधन मुंह बिछकाता है कब लोगे अवतार हमारी धरती पर दुर्योधन लाख सिरों वाला टलता नहीं तले ताला दुर्योधन हमें चिढ़ाता है कब लोगे अवतार हमारी धरती पर यहाँ रावण राज लगा चलने मिलकर विभीषण रावण से श्री राम को रोज सताता है कब लोगे अवतार हमारी धरती पर अब आ जाओ हरि जल्दी से प्रभु देर ना करना गलती से जग आंख लगाए बैठा है कब लोगे अवतार हमारी धरती पर यहाँ रंग नहीं है होली के नित खून बहे है गोली से मन व्याकुल तुम्हे ध्याता है कब लोगे अवतार हमारी धरती पर कब लोगे अवतार हमारी धरती पर कब लोगे अवतार हमारी धरती पर अभी आप सुन रहे थे रोहित कुमार हैप्पी की कविता कब लोगे अवतार हमारी धरती पर वाचक स्वर भारती परिमल